संक्षिप्त महाभारत शांति पर्व युधिष्ठिर के पूछने पर भीष्म का उनसे का वर्णन कहते हैं तदनंतर ने श्री कृष्ण और भीष्म को प्रणाम करके समस्त गुरुजनों की आज्ञा लेकर प्रश्न किया युधिष्ठिर भोले पितामह धर्म के जानने वाले ऐसा मानते हैं कि राजा का धर्म श्रेष्ठ है अतः आप मुझे राजधर्मो को विस्तार के साथ बताइए राजा के धर्मों में धर्म अर्थ काम और मोक्ष सब का समावेश है जैसे घोड़ों को काबू में रखने के लिए लगाम और हाथी को वश में करने के लिए अंकुश है उसी प्रकार समस्त संसार को मर्यादा के भीतर रखने के लिए राजधर्म रस्सी का काम देता है प्राचीन राजरसियों ने जिसका सेवन किया है उस राजधर्म में यदि राजा मोहवश प्रमाद कर बैठे तो संसार की व्यवस्था ही गड़बड़ हो जाती है और सब लोग व्याकुल हो जाते हैं जैसे सूर्यदेव उदय होते ही अंधकार का नाश कर देते हैं उसी प्रकार मनुष्यों की अशुभ गति का निवारण करता है अतः सबसे पहले मेरे लिए का ही निरूपण कीजिए, क्योंकि आप संपूर्ण धर्मात्माओं में श्रेष्ठ हैं। हम सब लोगों को आप ही से शास्त्रों का परम रहस्य ज्ञात हो सकता है भगवान श्री कृष्ण भी बुद्ध में आपको सर्वश्रेष्ठ मानते हैं विष्णुजी ने कहा मैं महान धर्म को विश्व विधाता श्री कृष्ण को और संपूर्ण ब्राह्मणों को नमस्कार करके सनातन धर्मों का वर्णन कर रहा हूँ अब तुम एकाग्र होकर मेरे बताए हुए राज धर्मों को तथा तो और जो कुछ सुनना चाहते हो उसकी भी पूर्ण रूप से सुनो कुरुश्रेष्ठ राजा के लिए सबसे पहले प्रजा का रंजन करना उसे प्रसन्न रखना आवश्यक है इसके लिए वह देवताओं का विधिवत पूजन और ब्राह्मणों का पूर्ण सम्मान करे क्योंकि देवताओं और ब्राह्मणों के पूजन से वह धर्म के ऋण से मुक्त होता है और सारी प्रजा उसका आदर करती है बेटा तुम विजय के लिए सदा पुरुषार्थ करते रहना पुरुषार्थ के बिना केवल देव से राजाओं का काम नहीं सिद्ध होता यद्यपि कार्य की सिद्धि में देव और पुरुषार्थ दोनों साधारण कारण हैं तथापि इन में इनमें से पुरुषार्थ को श्रेष्ठ मानता हूँ यदि आरम्भ किया हुआ काम खराब हो जाए तो इसके लिए मन में दुख न मानना अपने को सया, सदा प्रयत्न में ही लगाए रखना यही राजाओं की प्रधान नीति है सत्य के सिवा दूसरी कोई भी चीज राजाओं को सिद्धि प्रदान करने वाली नहीं है सत्य सत्यप्रायण राजा इस इस्लोक में और परलोक में भी सुख पाता है ऋषियों के लिए भी सत्य ही परम धन है इसी प्रकार राजाओं के लिए भी सत्य के सिवा दूसरा कोई साधन विश्वास दिलाने वाला नहीं है जो राजा गुणवान शीलवान मन पर काबू रखने वाला कोमल स्वभाव वाला धर्मपरायण जितेन्द्री प्रसन्न मुख और बहुत देने वाला है वह वा कभी राज्य लक्ष्मी से भ्रष्ट नहीं होता पूरी सदा केवल बर्ताव करने वाले राजा की बात कोई नहीं मानता और सदा कठोरता पूर्ण शासन करने वाले भी से भी सब लोग उद्विग्न हो उठते हैं इसलिए तुम्हें समय अनुसार कोमलता और कठोरता दोनों का आश्रय लेना चाहिए बेटा तुम ब्राह्मणों को कभी दंड न देना इस विषय में मनिजी ने दो श्लोक कहे हैं उनका भाव तुम्हें अपने हृदय में सदा धारण किए रहना चाहिए अग्नि जल से, से ब्राह्मण और लोहा पत्थर से प्रकट हुआ है इन सब का तेज दूसरी जगह काम देता है मगर अपने को उत्पन्न करने वाले कारण में जाकर शांत हो जाता है जब लोहा पत्थर पर मारा जाता है आग पानी पर लगाई जाती है और क्षत्र ब्राह्मण से द्वेष करने लगता है तो वे तीनों ही दुर्बल पड़ जाते हैं दुख उठाते हैं यह सोचकर तुम्हें ब्राह्मणों को सदा नमस्कार ही करना चाहिए यद्यपि ऐसी बात है, तथापि तो यदि ब्राह्मण भी तीनों लोगों को हानि पहुंचाने लगे तो उनको भी बाहुबल से परास्त करके दंड देने में कोई हर्ज नहीं है इस विषय में शुक्राचार्य ने दो श्लोक बताए हैं उनका अभिप्राय ध्यान देकर सुनो ब्राह्मण वेदांत का विद्वान ही क्यों न हो यदि वह शस्त्र उठाकर युद्ध में सामना करने के लिए आ रहा हो तो धर्म पालन करने वाले राजा को उसे स्वधर्मानुसार अवश्य कैद करना चाहिए उसके द्वारा नष्ट होते हुए धर्म की जो रक्षा करता है वही धर्मज्ञ है आताताई को मारने से वह धर्म का नाशक नहीं माना जाता क्रोध में भरे हुए आताताई को तो उसका क्रोध ही नष्ट करता है इतना अवश्य ध्यान रखने की बात है कि ब्राह्मण अपराध करे तो उसे देश निकालने का ही दंड देना चाहिए उसे शारीरिक दंड देने का विधान नहीं है जैसे वसंत ऋतु का सूर्य न तो अधिक ठंडक पहुंचाता है और न कड़ी धूप ही करता है उसी प्रकार राजा को भी न बहुत कोमल होना चाहिए न अधिक कठोर प्रत्यक्ष अनुमान उपमान और आगम इन चार प्रमाणों के द्वारा अपने पराई की पहचान करनी चाहिए तुम सब प्रकार के व्यसनों का परित्याग कर देना क्योंकि व्यसन में आसक्त हुए मनुष्य का संसार में अपमान होता है प्रजा के साथ राजा का व्यवहार गर्भिणी स्त्री के समान होना चाहिए जैसे गर्भिणी स्त्री अपने मन को अच्छे लगने वाले भोजन आदि का त्याग करके केवल गर्भस्थ बालक के हित का ध्यान रखती है उसी प्रकार धर्मात्मा राजा को भी अपनी भलाई का ख्याल न करके जिसमे सब लोगों का हित हो वही काम करना चाहिए पांडुनंदन तुम धैर्य का भी कभी त्याग न करना जो अपराधियों को दंड देने में संकोच नहीं करता और सदा धैर्य रखता है उस राजा को कभी भय नहीं होता नौकरों के साथ अधिक हसी मजाक नहीं करना चाहिए इसमें जो बुराई है उसे सुनो नौकर लोग अधिक मुंह लगे हो जाने से मालिक का अपमान कर बैठते हैं अपनी मर्यादा पर कायम नहीं रहते और स्वामी की आज्ञा का उल्लंघन करने लगते हैं यही नहीं वे राज पर भी हुकुम चलाने लग राजा पर भी हुकुम चलाने लगते हैं और रिश्वत लेकर जाल साजी करके राज कार्य में विघ्न डाला करते हैं बनावटी आज्ञा पत्र निकाल कर राजा के सारे राज्य को चूस लेते हैं रनवास के बहरेदारों से मिलकर अंतरपुर में जाने लगते हैं और राजा के समान वेशभूषा बनाए फिरते हैं यहाँ तक कि स्वामी के निकट निर्लज्जता का व्यवहार करते और उसकी गुप्त बातें भी प्रकट कर देते हैं हसी मजाक करने वाले और कोमल स्वभाव वाले राजा को पाकर भृत्य गण उसकी अवहेलना करने लगते हैं और उसकी सवारी में रहने वाले हाथी घोड़े तथा रथ पर भी अकेले चक्कर घूमते हैं आम दरबार में बैठ कर रवस, दोस्तों की तरह बराबरी का बर्ताव करते हुए कहते हैं राजन आपसे इस काम का होना कठिन है आपका यह बर्ताव बुरा है राजा को कुपित होते देख हंस देते हैं और उससे सम्मानित होकर भी विशेष प्रसन्न नहीं होते राज की गुप्त बातों तथा राजा के दोषों को दूसरों पर प्रकट कर देते हैं और उसकी आज्ञा का अवहेलनापूर्वक खिलवाड़ करते हुए पूरी करते हैं पास ही खड़ा होकर राजा संता रहता है और वे निर्भय होकर उसके आभूषण पहनने खाने नहाने और चंदन लगाने आदि की दिल्लगी उड़ाया करते हैं उनके अधिकार में जो काम सौंपा गया होता है उसको वे बुरा बताते और छोड़ भी देते हैं। उन्हें जितनी तनख्वाह दी जाती है उतने से संतोष नहीं होता जैसे लोग डोर में बंधी हुई चिड़िया के साथ खेलते हैं उसी तरह वे भी राजा के साथ खेलना चाहते हैं और साधारण लोगों से कहते फिरते हैं कि राजा तो हमारे ही हाथ में है उस पर हमारा ही हुक्म चलता है राजा जब परिहासशील और कोमल स्वभाव का हो जाता है तो ऊपर बताए हुए तथा दूसरे भी बहुत से दोष प्रकट हो जाते हैं